कवितावली सुंदर कांड अशोकवन बान विधि बनते सुहावनो दसानन को कानन बसंत को श्रंगारु सोम समय पुराने पात परत डरत बातु पालत लाल तर मार को बिहार सोम देखे बरबा पात राग बाग को बनाऊ राग बस भो बिरागे पवन कुमार सोम दशा बिलोक बिटप अशोक तर तुलसी बिलोक्योशो तिलोक शोक सारुसो शो। गोसाई जी कहते हैं कि रावण का वन इंद्र वरुण और ब्रह्मा के वन से भी अधिक सुहावना था वह मानो बसंत का श्रृंगार ही था तात्पर्य कि सब वन और उपवनों का श्रृंगार बसंत ऋतु है परंतु रावण का बाग बसंत ऋतु की भी शोभा बढ़ाने वाला था पुराने पत्ते पतझड़ के समय में ही गिरते हैं क्योंकि वायु वहां आते हुए डरता था और उसके बाग का लालन पालन रति और कामदेव के विहार स्थल के समान करता था उत्तम बागड़ी तालाब और बाग की बनावट देखकर कर हनुमान जी जैसे वैराग भी राग के वसी से हो गए किंतु जब उन्होंने अशोक वृक्ष के तले थे जी की दशा देखी तो उन्हें वह भाग तीनों लोगों के शोक का सार सारा दिखाई दिया माली मेघ माल बनपाल बिकराल सब काल सीचे सुधा सार नीर के मेघ नाद ते दुलारो प्राण ते पियारो बाघ अति अनुराग जिय के तुलसी सुझान सुनसी को दर सुपाही बाट का बजाए बल के के के विद्यमान देखत दसानन को कान तहस नहस कियो साहसी समीर समूह माली हैं और बड़े बड़े विकराल भट उस बाग के रक्षक हैं। वे सब समय अमृत के सार सारद मीठे जल से उसे अच्छी तरह सींचते हैं धीर वीर रावण के चित्त में उस बाघ के प्रति अत्यंत अनुराग था उसे वह मेघनाथ से भी अधिक तुलारा और प्राणों से भी अधिक प्यारा था गोसाई जी कहते हैं यह सब जान सुनकर भी हनुमान जी जानकी जी का दर्शन पा श्री रामचंद्र जी के बल से बाघ में निशंग घुस गए और रावण के रहते और देखते हुए भी साषी वायुनंदन ने उस वन को तहस नहस कर दिया लंका दहन बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर खोरी खोर धाय आई बाघत लंगूर है तयोकोतुरात ठीले गात कह कह लात के अघात सह जीले कहे क्रूर है बाल किलकारी कह कह तारी दारी देत पाछे लागे बाजत निशान ढोल तू रै बाल धी बढ़ लागी ठोर ठोर दिन ही आगी बिंद के दबारी कैदो को टी सूर है राक्षस लोग गली गली दौड़कर कपड़े बटोरकर और उन्हें तेल में डुबा डुबा आकर हनुमान जी की पूछ में बांधते हैं वैसे ही खिलाड़ी हनुमान जी भी डरते हुए से शरीर को ढीला कर के उनकी लातों के आघात सहन करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि ये सब कायर हैं बालक किलकारी मारकर ताली बजा बजा कर गाली देते हुए पीछे लगे हैं तथा नगाड़े ढोल और तुरही बजाए जा रहे हैं पूछ बढ़ने लगी और राक्षसों ने उसमें जहां तहां आग लगा दी जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वह बिन्द पर्वत की दावाग्नि हो अथवा सौ करोड़ सूर्य हो लाई लाई आग भागे बाल जाल जहां तहा कंगूरा चढ़ो रावन भवन चढ़ो ते काल भो तुलसी विराज्यो ग्योम बाल धी प्रसार भारी देखे हरात भटकाल तो तेज को निधान तहां भाग गए और हनुमान जी छोटे ही फंदे से निकलकर फिर सुमेर पर्वत से भी विशाल हो गए तदनंतर खिलाड़ी हनुमान कूद कर सोने के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से उसी समय रावण के राजमहल पर चढ़कर खड़े हो गए गोसाई जी कहते हैं उस समय वे आकाश में अपनी लंबी पूछ फैलाए हुए सुशोभित थे उसको देखकर वीर लोग हर थर्रा जाते थे उस समय वे काल के समान भयंकर हो गए वे तेज के पुंज से जान पड़ते थे मानो करोड़ों अग्नि और सूर्य हैं उनके नख बड़े विकराल थे और वैसे ही मुख भी क्रोध से लाल हो था बाल धी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मारो नंकलिल बिको काल रसना पसारी है कह धो बोम बिथिका भरे है भूर धूम केतु तु रस वीर तरफ वारिसो उघारी है तुलसी सुरेश चाप कह धो दामनी कलाप कह धो चली मेर ते किसान सरी भारी है देखे जात जात धान जा तुधान जान उजा जो अब नगर प्रजारी हैं भयंकर ज्वाल माला के सहित विशाल पूछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीप फैलाई है अथवा मानो आकाश मार्ग में अनेकों धूम केतु भरे हैं अथवा वीर रसरूपी वीर ने मानो तलवार निकाल ली है गोताई जी कहते हैं कि यह इंद्र धनुष है अथवा बिजली का समूह है या सुमेरु पर्वत से अग्नि की भारी नदी बह चली है उसे देखकर राक्षस और राक्षसियां व्याकुल होकर कहती हैं यह वन को तो उजाड़ चुका अब नगर को और जलावेगा जहां तहां बुबुक बिलोक बुबुकारी देहत जरत निकेतु धाव धाव लागी आगिरे कहाँ तात्मात भ्रात भग भगनी भामनी भाभी ढोटा छोटे छोरा अभागे भोड़े भागी रे हाथी छोरऊ घोड़ा छोरऊ महिष वृषभ छोरौ छेड़ी छोरौ सो वै सो जगावा जागि जागिरे तुलसी बिलोक अकुलानी जात धानी कहे बार बार कहो प्य कपिशो न लागिरे जहाँ तहाँ आग की भभक को देखकर पुकार देते हैं अरे भागो भागो आग लग गई है घर जल रहा है अरे अभागे माता पिता भाई बहन स्त्री भौजाई लड़के बच्चे कहाँ हैं अरे गवार, भाग भाग हाथी खोलो घोड़ा खोलो भैंस और बैल खोलो तथा बकरियों को भी खोल दो वह सोता है उसे जगा दो अरे जागो जागो गुसाई जी कहते हैं कि इस दशा को देखकर कर राक्षसियाँ व्याकुल होकर अपने अपने पतियों से कहती है हे प्रीतम हमने बार बार कहा था कि इस बंदर के मुंह मत लगो देख ज्वाला जालु हाहा हा कारु दस कंध सुनीर कहो धरो धरो धाए बीर बलवान है लिए सूल शैल पास परिग प्रचंड दंड भाजन सनीर धीर धरे धनबान है समिध सोज लंक लखी जात धान, पुंगी फल जो धान है हबी स्वाहा महाहा किहा किहुने हनुमान है उस धजकते हुए अग्नि समूह को देख और लोगों का हाहाकार सुन रावण ने कहा अरे इसे पकलो इसे पकलो यह सुनकर बहुत से बलवान योद्धा त्रिशूल बर्ची फांसी परिग, मजबूत डंडे और पानी भरे हुए बर्तन लिए दौड़े और कुछ धीरे लोगों ने धनुष बाढ़ भी धारण कर रखे थे श्री गोसाई जी कहते हैं कि लंका को यंग यज्ञ कुटन संघ हो और वहाँ की सामग्री लकड़ी है तथा रासगण राक्षसगण सुपारी जौ तिल और धान है हनुमान जी की पूछ शुरुआ है बलवान शत्रु हवी है और उच्च हाक रूपी सहा मंत्र द्वारा हनुमान जी हवन कर रहे हैं गाज गाज जो जो जो ज्वाल जाल जुत भाजे धीर अकुलाय उठ रावण धावो धावो धरो जात धान धारी बारी धारा जल धय जलद जो नोम लपट झपटा ना हनुमान जी धड़कते हुए अग्नि समूह से सुशोभित हुए और बदल की भांति बादल की भांति गरजे इससे बड़े धीर वीर योद्धा भाग गए और रावण भी व्याकुल हो उठा और बोला दौड़ो दौड़ो इसे पकड़ लो यह सुनकर राक्षसों की सेना दौड़ी मानो सावन का बादल जल बरसा रहा हो ये योद्धा लोग आग की लपटों की झपट से झुलसकर और वायु के झकझोरों से घबरा कर व्याकुल हो गए इस प्रकार उस समय वहां भारी भगदड़ पड़ गई रावण को भी मंत्री लोग धक्कों से ढकेलकर और जबरदस्ती ठेल ले चले और कहने लगे हे नाग आग भयंकर है इसमें बल नहीं चलेगा